और देखना ये क्रिया किस में है, है? में। विचार करना मन में। है ना? विचार करना सोचना है अंतकरण में है तो सभी क्रियाए किसमें कोई क्रिया देह में है कोई क्रिया इंद्रियो में है बताइए दे के दे आदि है ना आदि इंद्री लेंगे दे, दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके इंद्रिय के रहने वाले कर्म का आत्मा में आरोप करके जो वस्तु जहाँ नहीं है उसको वहाँ मानने को क्या कहते हैं आरोप और अध्यारोप एक ही बात है, है आरोप और अध्यारोप पर्याय शब्द है दे इंद्रिय के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में अध्यारोप करके क्या कहते हैं अहम करता में करता हूँ मैं करता हूँ क्यूँकी कर फिर कर्म किसने मान लिया अपने आत्मा मान लिया कर्म है दे में माना किसने में तो मैं करता हूँ अम्मा में तत्कर्म और ये मेरे कर्म त्यारी त्यारी है मैं इन कर्मों को करने वाला हूँ और ये मेरे कर्म है और अश्य कर्मड़ा फलम माया भोक्तव्य क्या अश्य कर्मड़ा फलम है ना क्या अस्त कर्मणा फलम मजा भोक्तव्य कर्म का फल मुझे भोगना है दुबारा लगाएंगे दे इंद्री के आश्रित रहने वाले कर्म का आत्मा में अध्याय करके अज्ञानी मनुष्य ऐसा मानता है या ऐसा माना जाता है क्या मैं करता हूँ मेरे ये कर्म हैं और इस कर्म का फल मुझे भोगना, भोगना, भोगना है।, है।, है अच्छा तो ये यथार्थ ज्ञान है या अयथार्थ है अयथार्थ है ना ये मानना भी आया और देखना तथा मैं चुप होकर बैठा हूँ उसी प्रकार मैं चुपचाप बैठा हूँ तो चुपचाप बैठा हूँ जिससे मैं परिश्रम रहित तथा कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊ चुपचाप क्यों बैठते हैं लोग जिससे मैं परिश्रम रहित होकर के और कर्म रहित होकर के सुखी हो जाऊ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 तो जब चुपचाप बैठा है तो कर्म की उपरामता हो गई क्या हो गई कर्म की उपरा उवृत्ति हाँ निवृत्ति दे इंद्रिय के आस्तित रहने वाले कर्म की निवृति या कर्म का अभाव हाँ कर्म की निवृत्ति और चाहे तत्कृतम सुखित्व और उससे कृत सुखित्व या उससे होने वाला सुखित्व उससे होने वाला सुखित्व किससे होने वाला सुखित्व उस निवृत्ति से देव इंद्रिय के अस्तित्व रहने वाले कर्मों की निवृति से व्यक्ति अपने को क्या मानता है सुखी सुखित गन्द। तो का होता है सुख जैसे गंधवत्थ होता है गंड तो सुखी का क्या अर्थ हो जाएगा सुख का अधिकरण सुखी का क्या अर्थ हो सुखी का तो सुख नहीं है सुखी का अर्थ क्या है सुख का मतलब सुख वाला सुख का सुख वाला हाँ सुख के को तो क्या कहेंगे सुखी और सुखित्व किसमें रहेगा सुख में सुख में सुख में सुख में तो सुखत्व रहेगा होगा भाई सुखी का क्या है? सुख का अधिकरण जिसमें सुख है उसे क्या कहेंगे सुखी और सुखी में क्या रहेगा तो सुखित्व। तो। सुखी में क्या रहेगा सुखी और सुख सुख किसमें रहेगा सुखी में और सुखित्व किसमें रहेगा सुखी में सुखी में दो रहे क्या क्या रहे सुखत्व और सुख और सुखी सुख सुखी में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 करेगा सुख तो हाँ तो सुखित्व का हुआ सुख वाले में रहने वाला अर्थात सुख प्रत्यय क्या यहाँ पर सुख शब्द से प्रत्यय करके क्या बनेगा सुखी और फिर जब तो अप्रत्य भाव में करेंगे तो क्या अर्थ होगा सुख जब सुखित्व सुखित्व सुखित का क्या अर्थ है सुख वाले में रहने वाला अर्थात सुख वाले में रहने वाला अर्थात सुख सुख किस शब्द का अर्थ हुआ सुखित्व सुखित तो मतवर की प्रत्यय के बाद जब भाव में प्रत्यय किया जाए तो वो प्रकृति के अर्थ को कहता है किसको कहता है गंधवत का अर्थ है गंधवाली अर्थात गंध का अधिकरण गंधवत का क्या है गंध का अधिकरण गंध का अधिकरण कौन है तो गंधवत का क्या अर्थ हुआ पृथ्वी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 और फिर से भाव गंधवत्व प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा गंधवत्तु तो गंधवत्तु का क्या होगा? हम्म इसका गंधवत्तु का गंध कैसे गंधवत्थ गंध का अधिकरण और फिर गंधवत्तु भाव में त्वा करेंगे तो क्या अर्थ होगा गंध के अधिकरण में रहने वाला तो गंध का अधिकरण कौन है और गंध के अधिकरण में क्या रहेगा गंध तो गंधवत्तु का क्या अर्थ हुआ गंध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 तो गंधवत्तु का क्या अर्थ है गंध है लोग गंधवत्तु का अर्थ वाला कहते हैं तो लक्ष्य लक्षण एक होता है क्या <laughs> पृथ्वी का लक्षण गंधवत्तु करें और गंधवत्तु का अर्थ कर दें गंध वाली तो लक्षण लक्षण एक हुए तो भिन्न हुए लक्ष्य लक्षण भिन्न होना चाहिए लक्षण किस में रहता है लक्ष्य में तो लक्ष्य पृथ्वी का लक्षण करते हैं तो लक्ष्य क्या हुआ पृथ्वी और उसमें क्या रहेगा लक्षण और पृथ्वी का क्या लक्षण है किसमें रहेगा गंधवत तो किसमें तो किस इसका सबसे ज्यादा गड़बड़ दीवाकर दीवा करी कौन है तो <laughs> गंधवत <laughs> का धुआ बोलो गंध वाली पृथ्वी या गंध का अधिकरण पृथ्वी तो या गंध सबसे मतवर थी प्रत्यय किया तो गंधवत्थ होगा गंध का, का पृथ्वी और फिर भाव में स्वाफ प्रत्य करेंगे तो क्या बनेगा गंधवत्व तो तो गंधवत्व का क्या अर्थ होगा गंध वाली पृथ्वी में रहने वाला गंधवत्तु का क्या अर्थ होगा गंध वाली पृथ्वी में रहने वाला कौन होगा गंध क्या होगा रहने वाला कौन होगा गंद। तो गंदु गंधवत्व का क्या हुआ पृथ्वी लक्ष्य है और लक्षण क्या है गंदु गंधवत्तु तो लक्षण किसमें रहता है लक्षण बात नब्बे प्रतिशत लोग क्या बोलेंगे गंदु गंधवत्व का अर्थ क्या है गंधवाली जी पढ़ते हैं ना गंधवत्व का क्यार्थ गाली और लक्षण किसका कर रहे हैं पृथ्वी का और लक्षण कर रहे हैं पृथ्वी का पृथ्वी हो गई लक्ष्य और लक्षण गंधवत करते हैं गंध वाली तो ये कैसा मूर्खता है सब तो ये कुछ समझ में किसी कुछ आता नहीं है कुछ बोलते जाओ कुछ सुनते जाओ विचार है ना तो इसी प्रकार जो है न दंडित तुका क्या दंडित क्या होगा हाँ वहाँ मतवर मथुआ है ना यहाँ प्रत्यय इन्हीं होता है सुखित तुका क्या क्या होगा इसी प्रकार वहाँ पंक्ति लगाएंगे उसी प्रकार का देखो दोबारा लगाएंगे पंक्ति उसी प्रकार मैं तथा दोबारा पंक्ति लगाई कर अच्छी तैयार हो तो बहुत अच्छा रहता है तो उसके समझ नहीं है पर वहीं पे सब गड़बड़ हो जाता है नित्य और अनित का लक्षण घटाना भी लोगों को नहीं आता है पढ़ जाएंगे पढ़ा भी जाएंगे कटाना नहीं आता है किसी को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 तथा उस तत्कृत करके उससे होने वाला सुखित्व का आत्मा में अध्यारोप करके आत्मा में अध्यारूप यहाँ बताइए अध्यारूप एक का किया जा रहा है की दो, दो का किसका किसका मतलब वे उस व्यापार की उपरती का उप्रति करते उपरा निवृत्ति और, और, और, और सुखित्व का सुखित्व का ठीक है तो ये आत्मा में अध्यारोप किया जा रहा है ध्यान देना तो व्यापार की निवृति व्यापार किसमें है दे इंद्री में व्यापार किसमें तो दे के दे के देव रहने वाले व्यापार की निवृति तो जब व्यापार दे इंद्री में है तो व्यापार की निवृति भी किसने होगी हाँ। उसका अध्यारोप किसने किया निवृत्ति का आत्मा में जब व्यापार दे इंद्री में है तो व्यापार की उप्रति भी दे इंद्री में होगी किन्तु आरोप किसने कर दिया आत्मा में और सुखी दुखी होता है अंताकरण शंकर सिद्धांत के अनुसार सुखी दुखी कौन होता है हाँ तो सुखित किसका धर्म है अंताकरण का सुखित्व है अंताकरण में और उसका अध्यारोह किसने कर दिया आत्मा कर दिया। ठीक है हाँ दो का अध्यारोह हुआ है ना? अध्यारोप करके अध्या करके किंचित ना करो मैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ तूषणिम सुखम आसम चुप सुख से बैठा हूँ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 विपरीत ज्ञान की दर्शन करते ज्ञान लोग मतलब लो लोगों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए या मनुष्यों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए विपरीत मनुष्य मानता है ना मनुष्यों के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म अकर्म यह पश्चेत इत्यादि इधम भगवान आ इस कर्म में अकर्म को जो देखता है इत्यादि ये यह वचन भगवान कहते हैं इत्यादि इदम भगवान आ ऐसा कहेंगे तत्कर् तब त्र तथा लोक के विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कर्म या फेद इत्यादि भगवान आह इत्यादि ये वचन भगवान कहते हैं लग जाएगा तो विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए कहते हैं अत्रे और यहाँ दे इंद्री के आश्रित रहने वाला कर्म कर्म ही है दे इंद्री के आश्रित रहने वाला कर्म कर्म ही है या कई कर्म क्रिया रूप है लग जाएगा कर्म से लेना इंद्री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 चलायमान प्रत होंगे जैसे रेलगाड़ी से यात्रा करने पर जो स्थिर वस्तु में वस्तुमान प्रतीत होती है वैसे ही नौका से नदी में यात्रा करेंगे तो तीर में स्थित वृक्ष प्रतीत होते हैं है। पंक्ति लगाना आता है इसलिए नदी तटस्थ वृक्षों में, में। यह नदी तीर में स्थित कुल करता है तीर नदी तीर में स्थित नदी तीर में स्थित वृक्षों में प्रतिकूल गति के समान क्या नदी वृक्षों में प्रतीत होने वाली प्रतिकूल गति के समान ये इतना समझ में आया अब ऊपर आइए आत्मसंवेद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 यथा गौतम यह कर्म का अभाव देखता है किसमें नहीं नहीं शब्द क्या था कर्मणि आत्मा के संबंधी रूप से प्रतीत होने वाले सर्व लोक प्रसिद्ध कर्मों में कर्मों में कर्म का अभाव देखता है आत्मा के संबंधी रूप से जो प्रतीत हो रहे हैं कर्मे तो उनको क्या समझना है कर्म का अभाव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 आत्मा में जो कर्म है वो वास्तव में कर्म अकर्म है इसका मतलब क्या है कि आत्मा कर्म रही है तात्पर्य बताने में है आत्मा कर्म में रही है ये मतलब हुआ अब देखेंगे आगे आ, और इसको समझाते अकर्मणी जैसा हम बोल रहे हैं ना वैसे शब्दों को ध्यान देंगे तो लग जाएगा कर्म वत्मा अध्यारोपित कर्म के समान आत्मा में आरोपित कर्म के समान आत्मा में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 तो आत्मा में क्या समझते हैं, अकर्म समझते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ध्यान देंगे जबकि निवृत्ति है किसमें दे इंद्री में मान लेते हैं वो किसमें आत्मा में क्या और कर्म के समान आत्मा में अध्या रोपित दे इंद्री के व्यापार की निवृत्ति रूप है? अकर्म में अकर्म में अकूर्वन कर कुछ न करते हुए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 शा और कर्म के समान आत्मा में अः इंद्रिय के व्यापार की निवृत्ति रूप अकर्म होने पर अकर्म होने, होने, होने पर, पर अकूर्व सुखम आसे कि कुछ ना करते हुए कुछ ना करते हुए चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हुआ इस प्रकार आसे इस प्रकार या ऐसा मानने में ऐसा मानने में अहंकार के संबंध को हेतु होने के कारण उस अकर्म में जो कर्म को देखता है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 तो कर्मण या कर्मयाप सेठ का अभिप्राय ऊपर के पैराग्राफ में आया और दूसरे पैराग्राफ में क्या आया अकर्मण क्या कर्मयापेत आया अब ये, ये भाष्यकार भगवान के पहले की कोई टीका है उसका ये वर्णन कर रहे हैं अयम श्लोका अन्यथा व्याख्याता था कश्चित कश्चित करते कश्चित टीकाकार ही कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक की अन्य प्रकार से व्याख्या की है कश्चित ना या व्याख्याकारों ने इस श्लोक की अन्य प्रकार से व्याख्या की है कथम कैसे कैसे तो उसको बताते हैं नित्य नित्यानाम कर्म नाम केल ईश्वरार्थ है अनुष्ठीमाना ईश्वर के लिए अनुष्ठान किए जाने वाले या ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अनुष्ठान किए जाने वाले नित्य कर्मों का यह तत्फलावाद है ना? ये तत्पद का हटा देना वो जो षष्ठी है ना तो ष्ठी के साथ ठन्द पर है ना ये सभी पूर्व में तो अनवे नहीं होगा जब पहले का वाक्य अलग हो तो फिर तथ्य से पूर्व का परामर्श होता है तब सर्वनाम से पूर्व का परामर्श कब हो सकता है जब ये वाक्य अलग हो और वो सष्ठ पर है प्रथक वाक्य नहीं है इसे तथ पद हटा दीजिए कलाश की पुस्तक में दिया हुआ है तथ हाँ। वो निकल कर दिया है वो तत्व होना नहीं चाहिए और देखेंगे यहाँ पर हाँ ये तथ्य की आवश्यकता नहीं है एक पुस्तक हमारे पास है उसमें तथिया नहीं आ रखा है देखेंगे ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों का किलकर्त है निसंदेह निश्चित रूप से ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले नित्य कर्मों के फल का अभाव होने के कारण अकर्माणी गौड़िया वृत्त्याणी गौड़ावृत्या उच्चनते हुए तानी से लेना हुए कौन नित्य कर्म तानी से क्या लेना है नित्य कर्म गौड़िया वृत्या अकर्माण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 वृत्ति से कहते हैं ना मतलब गुणों के कारण कहते हैं वो अभी बलवान है क्रूर है वीर है इसलिए उसको कर्मो को गौड़ीवृत्ति से अकर्म कहते हैं नित्य कर्मो को गौड़ी वृत्ति से अकर्म कहते हैं है। क्यों क्योंकि उनका कोई वाफिक अनुसार बोला एक कारण बताया है ना कोई फल नहीं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 नित्य कर्मों को जो या फल ना होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है मतलब ये नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है लेकिन ना करने से प्रतिवाह है ना करने से और करने से कोई फल नहीं है के भी नित्य कर्मों का फल नहीं मानते हैं क्या फल मानेंगे बोलेंगे प्रतिवाही का प्राग और कोई अलग से फल नहीं मानते हैं नैयाय तुम हम अच्छा अब ध्यान देना वास्तव ने नित्य कर्मों का फल माना है हमने उस पर बताया कहीं अब ध्यान देंगे तो ये तो वो उनके अनुसार क्या अर्थ होता है कर्म या कि फल का अभाव होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है नित्य कर्मों को जो अकर्म ये प्राचीन व्याख्याकारों के अनुसार अर्थ हुआ तेसाम क्या अकर्णम अकर्म और नित्य कर्मों को न करना क्या है अकर्म है नित्य कर्मो को तेसाम से क्या लेना है नित्या नाम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 क्या प्रत्यवाय फलत्वा और और उनको ना करने से प्रत्यवाय फल होने के कारण और ना करने से प्रत्यवाय फल होने के कारण उस अकर्म को कर्म कहा जाता है नहीं नहीं एक मिनट को नहीं नहीं कर्म को लगाना क्या साम अकर्म और नित्य कर्मों को न करना क्या है अकर्म है ये ठीक है और क्या प्रत्यय फलत्वा और अकर्म का प्रत्युआ फल होने के कारण अकर्म का मतलब न करने, करने से न करने से प्रत्युआ फल होने के कारण सदकर्म उच्चते मतलब नित्य कर्मों को न करना, करना कर्म कहा जाता है जा कर्म क्या कहा जाता है नित्य कर्मो को हाँ अकर्म को कर्म कहा जाता है मतलब नित्य कर्मों को न करने को क्या कहते हैं कर्म क्यों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 यथा गौ अभी धेनु क्षीराख्यम फल न इति अगौ उच्यते तदव जैसे यथा गौ अपि यथा यथा गौ दहनु अपि कर्थ कर लेना व्यायी व्याई समझते है? जब बच्चा देती है तो हिंदी में उसको कहते हैं क्या व्यायी कहते हैं साहित्य है? व्ययी शब्द साहब हिंदी में यथा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 तो अग तो क्या है वो वह अगौते है तो वह अगौ कही जाती है क्या कही जाती है दूध नहीं देगी तो क्या कहेंगे क्या गाय गाय नहीं है। लग जाएगा यथा यथा जैसे गाय व्याई होने पर भी यदि क्षीर नामक फल को नहीं देती है तो अगौ कही जाती है तो तदव उसी प्रकार है तदव अर्थ है उसी प्रकार तत्व से लेना है, नित्य क्रमण ऊपर आइये उसी प्रकार नित्य करो में फलाभा ऐसा लगाना नहीं उसी प्रकार फला बात नित्य कर्मणि तदवत फला बा नित्य कर्मणि उसी प्रकार फल का अभाव होने के कारण उस नित्य कर्म में जो अकर्म को देखता है नित्य कर्म फल नहीं देगा तो उसको क्या समझना है लग गया फल का अभाव होने के कारण नित्य कर्म में अकर्म को जो देखता है ठीक है दृष्टान से नित्य कर्म को क्या समझना है अकर्म कर्मणी अकर्म या फसते इसमें युक्ति दे दी तथा उसी प्रकार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 पाप फल को आ, देता है ये दोबारा लगाएंगे यहाँ पर तथा नित्य करने तू नित्या कर श्लोक की पंक्ति क्या है अकर्मण क्या कर्म या अच्छा श्लोक में क्या आया है इसलिए क्या लिख दिया है ठीक है तथा तू और तो नित्य कर्मों को न करने रूप अकर्म में जो कर्म देखता है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 मतलब नित्य कर्मों को अकर्म मतलब फल ना होने के कारण नित्य कर्म अकर्म है फल ना होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म देखता है फल ना होने के कारण नित्य कर्मों को जो अकर्म समझता है और आगे क्या है कर्मणि क्या कर्म यापश्येष्ट है अकर्मण क्या तो नित्य कर्मों को न करना रूप कर्म को जो कर्म समझता है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 भाष्यकार की व्याख्या है ना और तथा आगे क्या है अकर्मणि और, और त्याग रूप, त्याग रूप अकर्म में त्यागरूपर्म को जो कर्म समझता है तो भाष्यकार की जो व्याख्या है उसके अनुसार आत्मा को क्या समझना है अकर, आगा। आगा। आगा। में क्रिया होने पर भी आत्मा में क्रिया का भाव समझना है कर्म का भाव समझना है तो आत्मा को विकार रही समझने पर तो असुभ से छूट जाएगा व्यक्ति भाष्यकार की जो व्याख्या है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 इतर व्याख्यानम ना युक्तम या व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि क्योंकि जोड़ लेना क्योंकि मोक्षानुपत्त्य में पंचमी है ना एक वर्ष में क्योंकि ऐसे ज्ञान के द्वारा अशुभात मोक्षानुपत्त्य क्योंकि ऐसे ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है अशुभ से मुक्ति और इस ऐसा यज्ञाप मोक्ष से अशुभात इस प्रकार कहा इस प्रकार कहा हुआ भगवान का वचन बाधित हो जाएगा या भगवान का वचन खंडित हो जाएगा कब यदि प्राचीन व्याख्याकार के अनुसार अर्थ करें तो ठीक है दोबारा लगाएंगे यह व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि ऐसा क्योंकि ऐसे ज्ञान से अशुभ के से मोक्ष नहीं हो सकता है ठीक है और इस अर्थ का प्रतिपादक और इस अर्थ का ये जोड़ लेंगे और इस अर्थ का प्रतिपादक यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभा कहा हुआ भगवान का वचन खंडित हो जाएगा ठीक है हाँ क्योंकि उस ज्ञान से क्या है मुक्ति नहीं होगी पूर्व पक्षी की जैसी व्याख्या है वैसे ज्ञान से अशुभ से मुक्ति नहीं होगी तो यही वचन जो है खड़, जाएगा भगवान का कथम ता कैसे कैसे तो मोक्ष नहीं होगा तो बताते हैं नित्या नाम अनुष्ठान्त की नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ से मोक्ष हो सकता है कैसे ज्ञान द्वारा है ना प्रथम कर से कैसे कैसे जो आया था ना एवं ज्ञान सुध मोक्ष उस पर ये प्रश्न उठाया कैसे तो बता रहे हैं कि नित्य कर्मों के अनुष्ठान से अशुभ से मोक्ष हो सकता है ठीक है जन द्वारा ना हाँ मोक्ष हो सकता है तू साम फला भाव ज्ञानाथ न किन्तु नित्य कर्मों के फल से नित्य कर्मों के फल के अभाव के ज्ञान से मोक्ष हो सकता है क्या यदि ये कोई समझ ले नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है नित्य कर्मों के फल का अभाव है ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इस ज्ञान से कोई अशुभ से छूट जाएगा क्या अच्छा तो उस प्राचीन व्याख्याकार के अनुसार तो यही है कि नित्य कर्मों का फल ना होने से उनको क्या समझे अकर्म समझे तू तेसाम किंतु तेसाम से लेना नित्य कर्म नाम नित्य कर्मों के फलाभाव के ज्ञान से न ना, ना का अर्थ है अशुबाद मोक्षणम नशुभ से मुक्ति नहीं होगी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 रूप या अशुभ से मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला है ऐसा नहीं कहा है अशुभ मुक्ति फल प्रदत्व नशुभ मुक्ति नहीं कहा है न चोरीतम कर न करितम मतलब अशुभ से मुक्ति रूप फल देने वाला है ऐसा कहा गया है क्या अच्छा किसे नहीं कहा गया है नित्य कर्मो के फलाभाव के ज्ञान को अथवा नित्य कर्मो के ज्ञान को लो ये नहीं बताया गया है कि नित्य कर्मों के फल के अभाव का ज्ञान अथवा नित्य कर्मों का ज्ञान अशुभ से मुक्ति रूप फल को देने वाला है कहा है क्या क्या भगवता ये, आ, आ, और क्या मतलब और इकर्थ गीता शास्त्र और गीता शास्त्र में भगवान और गीता शास्त्र में भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है क्या इकर्थ गीता शास्त्र और गीता शास्त्र में भगवान ने ऐसा कहा ही नहीं है क्या की नित्य कर्मों के फल के अभाव के ज्ञान से अशुभ से मुक्ति रूप फल मिलता है और नित्य कर्मों के ज्ञान से असुभ से मुक्ति रूप फल मिलता है ऐसा कहा है क्या भगवान ने अच्छा ओम पूर्णमिद पूर्णमि कल हो जाना चाहिए यही बड़ा है ना कल हो जाए